कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे, क ् ष े त ् र ी लोग राज्य से वंचित होंगे और मिलेश राजा होगा, प्राय सब विश्वासधाती, गुरु द्रोही, मित्र दोही तथा श ी ष ् नोदर प्राय होंगे। महाराज कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा कलयुग प्राप्त होने पर सब ब ् र ह ् म ण ् स्थान से व र ष ् ट होंगे वे बलवान पक्षों को ग्रहण करेंगे और पक्षपति होंगे तथा वेद व र ष ि त होंगे प्राचीन काल में ब ् र ह ् म ण ्ि श ् र ु और शिव आदि देवताओं ने धर्माने क्षेत्र को स्थापित किया है सतयुग में स्थिरत का नाम धर्माने र े त ा में सत्य मंदिर द्वापर में वेदभवन और कलियुग में मोहिरक हुआ जो मोहिरक हुआ है जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस सब प ा प का नाश करने वाले धर्माने महात्मा को सुनता है मन वाणी और शरीर से होने वाले त्रिव एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। श्रेष्ठ पुरुष पवित्रचित्त होकर इस पुराण की प्रस्तुत पुस्तक को किसी उत्तम स्थान पर स्थापित करके रेशमी वस्त्र तथा गंद म ा ल ् आदि से इसकी प ् र त ् य क प ् र त क पूजा करें अथवा समाप्त होने पर वाचक की भी पूजा करें व ि च ि त ् र विस्तृत वस्त्र दे गंद माला और चंदन आदि द्वारा देवताओं के समान पूजा करके वाचकों को दूध � ध र ् म ा र ् न ् य महत्मे संपूर्ण चातुर्मास्य महत्मे चातुर्मास्य व्रत का महत्मे सैयम नियम दया धर्म तथा चौमासे में अन्न आ द ि द ा न ो की महिमा नारदजी बोले देवाधिरेव इस समय मैं शुभकारक चातुर्यमास व्रत को सुनना चाहता हूँ ध म ् म ा जी ने कहा देवर्षे ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वा� ल े संसार सागर से पार उतारने वाले हैं इनके इस्वर म ा त ् र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है जहाँ सत्संग नहीं, विश्रु भक्ति नहीं। और व्रत नहीं वह ां कल्याण की प्राप्ति दुल्हन है विशेषता है चातुर्य मास में भगवान निश्चुम का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है सब तीर्थदान पुण्य और देव स्थान चातुर्य मास आने पर भगवान निश्चुम की शरण लेकर उ स ् थ ि त होते हैं जो चातुर्मास में श्रीहरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुग मनुष्य च ा त ु ग ् य मास में नदी इस्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है जो झरना तड़ाग और ब ा व ल ी में इस्नान करता है उसके सहस्रपाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी म ह ा त ि र त के जल में जो चातुर्य मास में इस्नान करता है, उसके पिंड की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्य मास में इस्नान करता है, उसमें पापों का लिस्मात्रुही नहीं रह जाता। जो नर्मदा में อ त ก ह ैกรชิตห์หัวข้อ3วันบีโจมาซีค่าอิสนาณ์ขึ้นถ้าเข स ไม่ได้ป่าป่าของชั้นที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่11ที่12ที่1 ाที่14ที่15ที่16ที่17ที่18ที่19ที่20ที่21ที่22ที่23ที่24ที่25ที य मास में स्नान करता है उसमें दोष कालेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से अंगुष्ट से प्रभावित होने वाली गंगाजी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। चातुर्य मास में उनका यह म ा त में विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स ् म ल करने पर शैश तोर पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणो मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है चातुर्यमास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं अ थ ः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है उस समय उसमें किया हुआ इश्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है नारद बिना इ ् न ा न के जो पूर्ण कर्म कार्य श स े मनुष्य स क ् त य को पाता है, इ स न ा न सनातन धर्म है, धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात और संध्याकाल में बिना गहन के इस्नान ना करें, गर्म जल से भी इस्नान नहीं करना चाहिए, सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है, चातुर्यमास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है, शरीर ऐ स म र ् थ हो तो भस्म इशनान से उसकी शुद्धि होती है, मंत्र इशनान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र तीरथ और नदी आदि जो इशनान करता है, उसका चित शुद्ध हो जाता है, च यह महत्व और भर जाता है। चातुर्य मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन इस्नान के अंत में श्रद्धालु की चित से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में इस्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके चपुर, होम आदि कर्म करने से अंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का इस्मान करके पीछे श ु क कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता पितर और मनुष्य आदि को त्राप्त देने वाला है। चातुर्य मास सब घोड़ों से उत्कर्ष समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं इस म ृ त ि स े पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए सत्संग धामल भक्ति गुरु देवता और अ ग न ि क ा त र प ण गोदान वेद पाठ सत्कर्म सत्य भाषण गो भक्ति और दान में प्रीति ये सब द ्ा सब धर्म साधन ह ै भगवान विष्णु के श ै न करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भ ी महान फल देने वाला होता है। दो भरी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से स ो जन्मों का पाप भ स ् म हो जाता है यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तक पर ना हुआ हो तो निसंद है उसके हाथ से अ म ृ त गिर गया बुद्धिमान मनुश्य को सदैब मन को सयम में रखने का प्रत्न य करना चाहिए तो कि मन के भली भाती व श म े र होने से ही पूरत ् है ग ् ञ ा न की प्राप्ति होती है यह बात निच्च पूर्वक कहीं जा सकती है अत ชมาค์เกี่ยाโดยามนุก็วัชมีการนาชาย่ีเอกมัตรศัตย์หีปรมธรร् य ह ी परमतप है केवल सत्यह ัพเนี่ยเคิวลศัตย์หีปรมยานเนี่ยโอศัตย์ห์เมียหีธรรมคีปฏิสัตย์เนี่ยอหิษัธรรม व ाาी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए, परायधन का अपरन और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्य के लिए वर्जित है। चातुर्य मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब ् र ा म ण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। नाकरने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव जाज्य है नारद जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है जिसमें अ ं ग ब ु द ् ध ि का अभाव है जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है ऐसा व्यक्ति महाज्ञानी अ महाज्ञानी और योगी है म न ु ष ् य के शरीर में यह अनकार विष है अतः वह सदैव त्याग देने ों ग े ह ै मनुष्य कामना के त्याग द्वा� ऐसे मनुष्य क ेอเส้นสตร וק าพ์ที่อ र สก์เกี क ยร์ स รีร์เซ่นิกล์กัร์เส้นสตรุทุกโตร์เม่นัชต์ฮ์โฮจัตต์ย์เฮ่ชันต์ที่เค่ดัाรाามัวห์โอร์มั न ाขाจีด์กัร์วิชาร์เค่ดัวร์าชันต์ที่บ้าวโข่อาปน้านาช่ายย์ซันाอส์เซ่ाีชันต์ทा่กาอุดะฮ์ต้ च ा त प र ् य मास में जीव दया विशेष धर्म है प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए म न ु ष ् प ों से इस भूत द्रोह को श ै स ् व र पापों का मूल बताते हैं इसलिए मनुष्यों को सर्वथा परित्याग करके พระาลัยคุณควรปฏิญาณกันนี่ใช่ไหมทุกพระาลัยในหัวใจของพระองค์มีाระเจ้าอยู่เाมอพระเจ้าทรงอยู่ในพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นผู้ाรงคุ้มครองพระि न ा ना विज्ञान होता है ना धर्म होता है और ना ही होता है ज्ञान अतै स ब प ् र ा ण ि य ों के प ् र त ि आत्मभाव रखकर उसके ऊ प र दया करना सनातन धर्म है जो स ब ु प ु र ु ष ों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है